अपीकृत पंच महाभत इसका उत्पत्ति होने के बाद आगे उनका मेलन इसमें टीका आप अपीकृत का मतलब है अभी उनका मिश्रण नहीं हुआ मिश्रण नहीं हुआ जो उत्पत्ति होता है परमात्मा से वो तो अपीकृत ही होता है तो, क्योंकि अपंचीकृत कहते हैं ना अपंचीकृत के साथ सात्विक अंश से इंद्रिया बना और सात्विक मन अंश से अंतग्रण बना ये ये समि और राजस से कर्म इंद्रिय व्यक्ति और समस्टि प्राण अच्छा मिलकर के प्राण हो जाएंगे एक एक करके कर्मेंद्रिया से पंचीकृत होंगे जो तमो गुण रहेगी आज हत्व चला गया रजस चला गया जो गया, गया। तम रह गया तम ही पंचीकृत बनेंगे सत्व और रज ये पंचीकृत नहीं होंगे तमो ही पंचीकृत होगा है मैं तृतीय पंक्ति है पंचीकृत बनेगा वो वही तो है ना सात्विक ही, ही तो मिलने पर तमो बन जाएगा ठीक है अपंसृत जो पंचभूत है वो जब मिल जाएंगे तो तम बन जाएंगे ना जब जा। मान लीजिए कि की अपंचीकृत पृथ्वी परमाणु जी अभी परमाणु नहीं है वो क्योंकि परमाणु तो पंचीकृत तो तो होने में ही उसका ये आएगा अर्थात ये अभी सूक्ष्म अवस्था में परमाणु जो है वो स्थूल है जी खाली अर्थात विचार के लिए हम मान लेंगे कि एक परमाणु जैसा है अपंकृत पृथ्वी है परमाणु जैसा उसका तीन टुकड़ा किया जाएगा एक हो जाएगा उसका सत्वांश एक रज अंश एक तमो अंश सत्वांश जो है अपचीकृत का सत्वांश चला गया जो रज अंश जो चला गया उसका जो तो तमो अंश रह गया यही हो जाएंगे पंचीकृत होने के लिए और ये जो अभी तमो से जिसका जा रहा है ये कोई ऐसे परमाणु जैसा ऐसा टुकड़ा बुकड़ा नहीं है और ये तो व्यापक है तो व्यापक होता है व्यापक होने पर भी सवयव है क्योंकि माया का कार्य है माया का कार्य होने से सवयव होगा हो व्यापक है किंतु सवयव है अर्थात प्रत्येक स्थान पर यह उसका सत्व भी है उसका राजस्व भी है उसका तमो भी है उसका जो तमो अंश है ये होने के लिए जा रहे है प्रधान अंश को लेकर के तम बोल रहे नहीं तो बिल्कुल शुद्ध तम है मतलब यहाँ जो में जो रजस तमस है आ, ये मतलब जो इंद्रिय बनता है प्राण बनता है तो बिल्कुल सुद्ध है नहीं तो उसमें भी थोड़ा रजस्तमस क्यूँकी शुद्ध तो रहेगा तीनों मिलकर ही कुछ ना कुछ होता अर्थात तो उसमें वास्तविक हम जो कहते है की सत्व अनुसार था तो सत्व अत्यंत प्रधान है क्योंकि अगर वो हम केवल शब्द कह देंगे फिर वो अर्थात तो त्रिगुणात्मिका नहीं होगा इसलिए कोई भी पदार्थ रहेगा त्रिगुनात्मिका रहेगा तृतीय पंक्ति में ये वेदांत तो परंपरा में कहते हैं पंचीकरण होता है किंतु पंचीकरण शब्द साक्षात कहीं स्तुति में नहीं आया है इसलिए पूर्व पक्षी शहर है न त्रिब्रित करोनश्य सूति मूलकत्वात त्रिब्रित कृत भूतानि इति वक्तव्यं पञ्चित्रित भूतानि इति सूति विरुद्धम् इत्यता हा ये वन फौर्टी फाइव है हाँ त्रिब्रित कृतश्य सूति मूलकत्वात जो त्रिब्रित कृत है वही सूति में चांदो के, के मैं के मैं अंतः इमा तीसरो देवता नाम रूपे इति ऐसा कहते हैं तो फिर किस प्रकार के जीवेन अनुप्रवेश में आया है इसलिए त्रिवृत ऐसा कहना चाहिए पंचीकृत भूतानीर मूल में त्रिवृत एक, एक ये अर्थात वो जो तीन देवता तीन देवता अर्थात तेज जल और पृथ्वी अन्न तेज अब अन्न में तीन का श्रवण हुआ है कासम एक एक प्रतिरूपण त्रिवृत कर देंगे इति श्रुते है सिद्धांत कहते हैं कि यह श्रुति पंचीकरण का भी उपलक्षण श्रुति में तो त्रिवृत सुनाया जाता है किन्तु पंचीकरण का उपलक्षण अब एकं, एकं अर्था दिखाते हैं तेजो तेजो अब मध्ये एकम एकम विवज्य विवज्य को कर देंगे तयोर तो पुनर तो एक को फिर दो कर देंगे अर्थात एक बटा चार हो गया तयोर तो अंश ये जो दोनों भाग हो गया लेखन अब और अन्न योह सप्तम तयोर अंश हो षठी अव अन्नय हो सप्तमी अव और अन्न में मिला देंगे क्योंकि तेज का भाग है संयोजनम तथा जलम द्विधा विभज्य तयोर एक विभज्य तयोर अंशयोर ये जो एक बटाचार दो हो गए ये अंश को तेज और पृथ्वी में मिला देंगे तेज और पृथ्वी सप्तमी मिला देंगे एवं पृथ्वी द्विधा तयोर एक भागम पुनर्द्व विभज्य एक बटा हो गए कई तो और और जल तेज में क्योंकि पृथ्वी का संयोजन यद्योकेक उत्तर तदाक्यूत असारिवा त्रिवृत करण सुनाया गया सुना गया किंतु वो तो पंचभूत उत्पत्ति अनुसार है होने से तूत सूत्रकार ही सिद्धांतित्व तो ये जो उत्पत्ति पंचभूत उत्पत्ति इसके अनुसार ये अभी मेलन होगा तो क्यों कहते हैं कि सूत्रकार ही सिद्धांतित्व सिद्धांत सूत्रकार ऐसे सिद्धांत क्या है उपलक्षण तो सुनाया जाता है उपलक्षण होगा ननु नात्मक अभी सभी पांचभूत पंचात्मक हो गृथ इदम् जलम् इत्यादि व्यपदेश मूल में ये ऐसा क्यों मतलब उनका नामकरण ऐसा क्यों करेंगे मूल में कहते हैं पंचीकरण प्रकार से तो आकाशम आदो द्विधा विभज्य कई और एक भाग पुनर्चा विभज्य तेषा पुनर् चतुर्ण अंशा वायुवादीसु आकाश को छोड़ करके वायुवादीसु चतुर्सु भूत संयोजन पंचीकरण हो गया एवं वायु द्विधा विभज्य तय भाग पुनर्चत चतुर्ध्या विभज्य चतर्णशान आकाशादीषु वायुकोड़ करके आकाशादीषु संयोजन एवं तेज आदि तेकभूत एक अर्ध प्रत्येक भूत का अर्धात्मक अर्धर इति अभी प्रत्येक भूत का क्या स्थिति हो गया अर्धम स्व अंशात्मक और अर्धतरम चतुर्भिधूतम पृथिव्यादीसु स्व अंश आधिकवी में पृथ्वी अंश आधिक्य होने से व्यवहार तदुक्त यह कहा गया है ब्रह्म सूत्र है वैशेष्या तबेशता अधिक विशेष भाव अर्थात आधिक्यम आधिकयात तद्वाद तद्वाद पृथ्वी तद्द, कथन जलम कथन तद्वाद तद्वाद ये अंतिम सूत्र है द्वितीय अध्याय का इसलिए टीका में त्रिवृतकरण कर रहे थे तो तीन प्रकार के अभी आकाश को भी लिया जाए ये पंचीकरण का उपलक्षण हुआ उपलक्षण हो गया क्यूँकी सूत्रकार इसी प्रकार सिद्धांतित किए हैं में, अत्र द्वितीय अध्याय अंतर्गत भगवतो व्यास्य सूत्र प्रमाण ये पंचीकरण में क्या प्रमाण है, है? है, है कि का सूत्र है तू शब्द वैशेष्या तद्वाद जो मूल में दिया वैशेष्या शराश करेंगे पूर्व पक्षी का शंका है की ये कैसे कहेंगे इसको जल कैसे कहेंगे पृथ्वी विशेष भावो वैशेष्यम विशेष अर्थात अदिकाग आधिक तस्मा स्वभाग से अर्थात पृथ्वी अर्थातभाग भूयस्तवाद तथा पृथ्वी जलम् इत्यादि व्यपदेश बाद अर्थात कथन इसको पृथ्वी कथन क्यों करेंगे वो भाग अधिक है सूत्र में तद्वाद तद्वाद दो, दो बार अध्याय समाप्ति अर्थात तो। तो भूय होने से तो पृथ्वी नाम से जल नाम से कहा जाएगा और ये पंचीकरण प्रक्रिया में ऐसे ही स्वयं सूत्रकार ने निर्णय किए हैं इस प्रकार सिद्ध होने से कुछ लोग जो कहते हैं पंचीकरणम संप्रदाय अद्व सिद्धमी पंचीकरण संप्रदाय मार्ग से सिद्ध है व्याजी कहे है वासी भगवान कहे ये सब कहे होने पर भी न आदरणीय कुछ लोग कहते हैं क्यों न आदरणीय तन मूलभूत श्रुति सूत्र योर अभाव इसको पंचिकरण कहने के लिए श्रुति नहीं है और सूत्र भी साक्षात पंचीकरण के लिए नहीं कहता सूत्र तत्वाद तो इसमें पंचीकरण अथवा त्रिवृत करण ये दोनों तो घट जा सकता है तो इसलिए भाष्यकार यहाँ स्पष्ट करते हैं अर्थात तो ये पंचीकरण को ही लिया जाएगा अन्यत्र और, और भाष्यकार दिखाए हैं सिद्धांत बिंदु विद्यालय अच्छा वहां तो टीका में सब दिखाएगा वही सूत्र में भाष्यकार कहे है अच्छा तो ये सूती सूत्र अभावात वो लोग तर्क देते हैं अन्यथा अर्थात तो अगर आकाश वायु इत्यादि ये सब भी मिलेंगे पृथ्वी इत्यादि के साथ अगर पंचीकरण कहेंगे तो सब मिलेंगे जी। तो मिलने से गगन पवन यो चाक्षुसत्व आपत्ते है अभी गगन और पवन इसमें अगर आप पंचीकरण कहेंगे पृथ्वी जल तेज इसमें मिलेंगे पृथ्वी जल तेज ये चाक्षु से है अभी इनका भाग अगर गगन पवन में मिलेगा तो गगन पवन भी हो जाएगा ये कहते हैं दोष देने वाले तो अभी ये टिका कर कहते हैं प्रत्युक्तम इसी कारण से प्रत्युतम अर्थात एक तो कारण हो गया कि वो अंश भूय होने से ही उसको पृथ्वी जल कहा गया जो अंश भूय होगा उसी का गुण उसमें दिखेगा दूसरे का जो गुण वो दिखेगा नहीं नहीं दिखने से अर्थात तो आप गगन पवन में ये पृथ्वी जल तेज का जो गुण है वो गगन पवन में वो दिखेगा नहीं क्योंकि वो भूय नहीं है और आगे सिद्धांत पक्ष से और भी दिखाया जाता है सूत्री श्रुति सूत्र और उपलक्षणार्थत्वात श्रुति और सूत्र में श्रुति में तो त्रिवृतकरण कहा गया सूत्र में तो स्पष्ट नहीं है त्रिवृत करण के लिए भी पंचीकरण के लिए ये दोनों उपलक्षण होने के लिए अन्य वाक्या नाम निरालंबना पाता पुराण में ये पंचीकरण इत्यादि का विचार सवाया है वही व्यास्य सूत्र में तो साक्षात नहीं कहे कि पुराण में पंचीकरण कहे तो निरालंबना पाता तो... अपीकृत इतर भूत गुणा नाम इतर अपीन पंचीकृत अपनी अनुपलब्ध है पूर्व पक्षी दिखाया कि गगन पवन में चाक्षु आ जाएगा ये क्योंकि अगर आप मेलन करेंगे तो सिद्धांत कहता है कि ये दोष देते हैं हम भी आपके ऊपर इसी प्रकार दोष देंगे क्या दोष देंगे अपंजीकृत इतर भूत गुण तो गगन पवन को छोड़कर के करके अपचीकृत जो बाकी गुण है तो कौन ये तेज पृथ्वी जल उनका गुण क्या हो जाएगा रूप रस गंध इत्यादि तो ये इतर इतरस्मिन पंचीकृत अपनी अनुपलब्ध है अच्छा इतरअ्मीन अर्थात आकाश वायु में पंचीकृत में ये उपलब्ध नहीं होते हैं ये तो पूर्व पक्षी दोष दिखाएगा सिद्धांत इसके लिए उसका कथन करना है कि जो तेज है आप त्रिवृत करण मानते हैं अगर आप कहेंगे कि पंचिकरण करने से आकाश वायु में इनका गुण आ जाएगा तो त्रिवृत करण करने से तेज में भी गंध आना चाहिए ये तो नहीं आता है तो आप जैसे नहीं मानते हैं वो समान प्रक्रिया है इसलिए आकाश आकाशवायु में ये क्यों उपलब्ध हो जाएगा अपंचीकृत इतर भूत गुण नाम इतर स्मिन पंचीकृत अभी अनुपलब्ध है अपंचीकृत इतर भूतों का जो गुण है तो अर्थात जिसको हम वायु कहते हैं तो वायु में बाकी चारों भी मिले हुए हैं किन्तु तो वो जो अपंचीकृतों का जो गुण है वो पंचीकृत वायु में वो उपलब्ध नहीं होगा वायु में केवल वही गुण उपलब्ध होगा जो अपीकृत वायु का गुण है जैसे वायु में अपंजीकृत वायु में स्पर्श अनुभव होगा और शब्द भी होगा क्यों शब्द कारण गुण कारण गुण कार्य में आ जाएगा का अपीकृत वायु का कारण हो आकाश वहां से शब्द आ जाएगा तो अपीकृत वायु में दो गुण है इसलिए पंचीकृत वायु में भी वही दो ही गुणों उपलब्ध होंगे आगे जो अन्य तीन है वो उसमें विद्यमान है पंचीकृत वायु में होने पर भी उनका गुण वहाँ उपलब्ध नहीं होगा क्यों भू तो वो प्रधान है वायु बाकी तीनों का तो बाकी चारों का तो गुण वहाँ उपलब्ध नहीं होगा और बाकी चारों का कहीं आकाश का गुण तो उपलब्ध होता है कहते आकाश का गुण वहाँ आकाश का गुण तो उपलब्ध नहीं होता है वो वायु का गुण उपलब्ध होता है क्योंकि वायु में भी शब्द है में। वो ही उपलब्ध होता है यथा तेज गुण गुना। नानम जो पंचीकृत तेज होता है उसमें अपत तेज का जो गुण अपंचीकृत तेज में क्या क्या गुण आ जाएगा स्पर्श रूपम अपीकृत तेज में शब्द स्पर्श रूपीकृत तेज में वही भान होगा तेज आदव आद वो अपीकृत गुणा नान अपीकृत इतर गुणा अपीकृत इतर अर्थात जलो पृथ्वी इत्यादि ओ सुण का वाहन नहीं होगा रसगंध इत्यादि वाहन नहीं होगा जैसे नहीं होता है इसी प्रकार तथा आकाशवायु रही जैसे आपका मत में भी तेज में केवल मतलब शब्द स्पर्श रूप अनुभव होता है और गंध रस का अनुभव नहीं होता है ऐसे हमारा मत में भी आकाश और वायु में ये भी बाकी का गुण उपलब्ध नहीं होंगे तथा तो आकाशवायु इति सर्वथा संप्रदाय सिद्ध पंचीकरण आदरणीय पूर्व संप्रदाय सिद्ध होने पर भी श्रुतिश्रुति में ऐसा कथन नहीं आया का भी संप्रदाय सिद्ध है उसको ग्रहण करना है आदि कार्यम आह त्रय उपेत भूता गुणत्र भूतुण मन आदि समुदयात्मक लिंग शरीर तो पहले मन आगे प्राण इंद्रिय और पंचीकृत पंच महाभूत पर्यंत सब कह दिया आगे शरीर का उत्पत्ति के लिए कहते है लिंग शरीर शरीर के लिए कहते हैं मूल में पूर्वोक्तर अपीकृत लिंग शरीरम अपंचीकृत के द्वारा लिंग शरीर बनेगा परलोक निर्वाहक परलोक यात्रा निर्वाहकम लिंग शरीर का आवश्यक है पर लोक यात्रा वही अर्थात ये शरीर छूटने के बाद वही रहेगा मोक्ष पर्यंतम स्थाई लिंग शरीर मनो बुद्धि भ्याम उपेत लिंग शरीर में मनोबुद्धि ज्ञानेन्द्रिय पंचाय क्ञानेन्द्रिय पंच को? को चाहिए? पंच क नहीं होने से भी चलेगा कर्मेन्द्रिय पंचक प्राणादि पंच का अच्छा आगे सब क क दिया है ना इसलिए मूल में ज्ञानेन्द्रिय पंचक कर्मेन्द्रिय पंचक प्राणाधिचक तो शरीर इसमें सत्रह अंश रहेंगे मनोबुद्धि तो रहा ज्ञानेंद्रिय पंचक कर्मेंद्रिय पंचक तो सत्रह हो जाएंगे टीका में न उपलभ्य मन स्थूल शरीर एवं समस्त कार्य निर्वाह उसी के द्वारा सारे कार्य हो जाएगा ते शरीर को क्यों मानते हैं इसके लिए मूल में कह दिया यात्रा निर्वाह को शरीर तो यहाँ रह जाएगा तस्य तोक्ष अभाव आशंक ये जो सूक्ष्म शरीर रहा वो जाएगा जाएगा तो मोक्ष में भी रहेगा तो इस प्रकार की आशंका मोक्ष अभाव से अभाव अर्थात भाव मोक्ष में ही विद्यमान रहेगा इस प्रकार से अंका होने मूल ने कहा प्रथम पंक्ति में मोक्ष पर्यंत स्थायी मोक्ष पर्यंत अर्थात मर्यादा मोक्ष से पहले मोक्ष पर्यंत अंग तो नहीं है ना अंग नहीं है अर्थात पर्यंत जो कहा पर्यत अर्थ में व्यवहार होता है अवधि अर्थ में अवधि अर्थात मर्यादा अर्थ ठीक टीका में आत्य प्रलयपर्यत स्थाई मोक्ष अर्थ्य प्रलयश आगे ठीक है में समुदायः इत्यादि तुमदाय शरीर इदी तुमुय का समुदाय मनोबुद्धि ज्ञानेंद्रिय पांच कर्मेंद्रिय पांच प्राण पांच इनका समुदाय को शरीरम इत्यादि मैत्रेय श्रुतिमूलकमुवाक्यम अ प्रमाण मैत्रेय श्रुति में ये कहा गया है लिंग शरीर का ये लक्षण मूल में पंच प्राण बुद्धि दश इंद्रिय समन्वित अपीकृत भूतोत्थम सूक्ष्म पंच प्राण बुद्धि दस इंद्रिय मिलकर सत्र हो गया अपीकृत भूतोत्थम सूक्ष्म सूक्ष्म उसका सूक्ष्म शरीर कह देते हैं वो है शरीर में। शरीर में ये अवचित्रता से है ना हम जो देखते हैं वो गोलोक ये जो हाथ चक्षु कान इत्यादि ये सब गोलोक है इंद्रिय तो अदृश इंद्रियम अत इंद्रियम कहते हैं वो जाएगा सूक्ष्म शरीर में वो क्योंकि आगे जो बनने वाला है वो केवल स्थूल ही बनेगा पंचीकृत तो ही बनेगा जैसे कोई होते बदी उनकी क्या? पहले से ही नहीं होती किसी भी जन्म में ना ना ना खराब क्यों तो इस तो जन्म में तो कोई जन्म हुआ हाथ के साथ हाथ बीच में कट सकता है कटेगा ऐसे ही कटेगा वो तो ठीक है लेकिन कोई जैसे की कान है उसका पूर्व जन्म में था पूर्व जन्म में आधा में नष्ट हुआ अथवा पूर्व जन्म पूरा इस जन्म में नहीं है पूर्व जन्म में बीच में है ना उस उस समय में क्या होगा उस समय तो कोमा रहेगा बंद होकर रहेगा किंतु उसका कर्म का परिपाक होकर के इस जन्म में जब इंद्रिय खुलने लगेंगे वो खुलेगा नहीं तो आगे श्लोक देंगे शरीर ही कर्म दोषे ही यादिथावरता शरीर से अगर दोष करेगा तो स्थावर हो जाएगा सजग व्यवहार नहीं कर पाएगा और वाची के ही पक्षी मृग पाप करेगा तब पक्षी मृग होगा अर्थात तो वर्णात्मक का शब्द उच्चारण नहीं कर पाएगा खाली ध्वनियात्म करेगा तो भागेन्द्रिय का दुर्व्यवहार करेगा तो इस प्रकार हो जाएगा और मानस ही अंत्य जाति अगर मानसिक पाप करेगा अनिष्ट चिंतन शो दूसरों का, का करेगा अंत्य जाति चांदव हो जाएगा इसी प्रकार की जो इंद्रियो का दुर्व्यवहार करेगा वो परमात्मा हटा लेंगे कितने जो ट्रैफिक पुलिस जैसा करते है ना ठीक ऐसे ही है तो इधर उधर करेगा तो कहते ना वो साइड में करके रख देगा इसी प्रकार के ठीक है प्रकृति का नियम ऐसे ही है आगे व्यवहार करने के लिए नहीं देगा ये पहले का श्रुति सुनती इसमें कोई प्रमाण नहीं है कि अपन अपन अपीकृत कहने से पांचों का कोई समुदाय समुदायकृत कहते हैं तो पांच का करेंगे क्या प्रश्न क्या समझा नहीं है ना ये श्रुति नहीं मैत्राणी है नहीं? आ, ये मैत्रीय श्रुति मूलक मूलक श्रुति नहीं अच्छा मैत्रीय श्रुति मूलक अभियुक्त वाक्य अर्थात अभियुक्त कोई मनो इत्यादि अथवा व्यास जी को कहे होंगे मैत्रणी श्रुति में तो मंत्र है उसको ये बना दिया इस प्रकार तो इसलिए तो नहीं है नहीं नहीं, पांच के लिए त्रिवृत करना है और पंचीकृत का कोई प्रमाण नहीं है ऐसा पूर्व पक्षी कहता हूँ सिद्धांत कह दिया पंचीकृत अर्थात ये संप्रदाय मार्ग से आने से ये प्रमाण मानना पड़े प्रमाणुआ तो सूक्ष्म शरीर पंचीकृत तो नहीं है ये तो है मूल में ये जो सूक्ष्म शरीर हुआ दो प्रकार के परम और अपरम अ तरम परम हिरण्यगर्भ लिंग शरीरम परम व्यापकम है अपरम लिंग शरीरम अस्मादी लिंग शरीर अमलोका परिचिन्न है तत्र हिरण्यगर्भ गर्भ लिंग शरीर महत्वपूर्ण संख्या में जिसको कहा जाता है समी अस्मदादी लिंग शरीर अहंकार आख्या है, है अहंकार नहीं है अहंकार उसमें मुख्य है लिंग ठीक है में चतुर्थ पंक्ति में सूक्ष्म क्या कुछ अलग लिखा है प्रतीक दिया है ना सूक्ष्म सूक्ष्म क्योंकि श्लोक में चतुर्थ पद में न सूक्ष्म अंग करना है सूक्ष्म शरीर कर्मधारय है सूक्ष्म शरीर तत्र ब्रह्मांड व्यापीआत आध्यम पर हिरण्य गर्भ का जो सूक्ष्म शरीर है ब्रह्मांड व्यापी होने से पर है देह मात्र व्यापी द्वितीय अपरम अस्मदाधीन केवल स्थूल शरीर को ही व्यापक करता है बाहर निकल नहीं पाता <coughs> स्थूल शरीर से जितना जितना तादाद में छूटता है उतना फिर योग्य सिद्ध होता है दूसरा शरीर में भी प्रवेश कर जा सकता है टीका में सुबाल श्रुतो संन्यास विधो आरण्य का श्रोत चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड उत्पत्ति सुवा, अभिता तद अनुसृत आलि में संयास विधि जहाँ वहाँ विचार हुआ है आरण्य का श्रुत आरण्य का श्रुति में भी आरण्य का नाम का दूसरा श्रुति है एक तो आरण्य का जैसे भी है चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड उत्पत्ति रिहिता ब्रह्मांड चौदह भुवन है तद अनुस्रुति आह इसको कहते है यहाँ अभी जो पंचीकृत पंच महाभूत हुए ये तमो अंश से हुए ब्रह्मांड ब्रह्मांड उसी उसी से बने स्थूला, स्थूला? उसी से बनेगा बनेगा ब्रह्मंड उमोगुणयुक्त पंचीकृत भूतेम तप्य सत्यात्म लोग सप्तक अतल बीतल सुतल तलातल रतल महातल पाताख्या जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिदाख्य चतुर्भि शरीर उत्पत्ति जो पंचीकृत पंच महाभूत हो गये उसमें से भूमि पृथ्वी भू, आगे अंतरिक्ष भूवर आगे स्व आगे महर जन तपो, सत्य सात लोग हो गए ऊर्धलोक इसको कहा जाता है ऊर्ध्लोक सप्त और अतल बीतल सुतल तला तल रसातल महातल पाताल ये सात हो गए तो अधिक सप्तक ये हो गए ब्रह्मांड ब्रह्मांड चौद भुवन okay. जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिजाख्य चार प्रकार के चतुर्बु स्थूल शरीरानं स्थूल शरीर ये चार प्रकार के होते हैं तथा जरायुजा जराय ने जरायुभ्यो जाता जरायुषे होते हैं और मन कौन है मनुष्य पशु आदि शरीर अंड अंडेभ्यो जाता पक्षी पन्नग आदि शरीरा पन्नग पन्नग सर्पेद जानी स्वेदज स्वेद जा, स्वेद स्वेदात जाता से होते हैं स्वेद अर्थात पशी नहीं है अर्थात जल गया उसी से सब होते हैं युक मशका युक युक कहते हैं का, हैं, मसकार वो पी पाप उद्य जाता वृक्षादीना पापफलतन शरीर तुम। ये भी जीव है ये भी शरीर है पाप भोग करने के लिए टीका में दे दिया शरीर जेह ही कर्मदोषे स्थावरता नर नर शरीर से ही कर्मदोषे शरीर से होता है जो कर्म दोष उसे स्थावरताम याति स्थावर बन जाएगा वृक्ष इत्यादि हो जाएगा इत्यादि मनुश्रति इत्यादि वचनों तो में अनुसृत आता पितृलोक और देवलोकनों का क्या संबंध है मतलब वहाँ तीन लोग पितृलोक देवलोक ये सब देवलोकों में पितृलोक अर्थात ये भी देवलोकों का एक अंश है और जो अंतरिक्ष कहते हैं ये गंधर्व इत्यादि उनका गंधर्व से पितृ लोग थोड़ा यहाँ जो हो गया भू <coughs> हो गया, गया।, गया अंतरिक्ष जो गंधर्व इत्यादि है पितृ लोग उससे ये जो तैतरी में आये है आनंद का विचार उसमें देखेंगे पहले मनुष्य गंधर्व देव गंधर्व ये सब अंतरिक्ष में रहने वाले है और उससे ऊपर जो है पितृ देव ये सब देव लोगों में तो स्वर कह दिया वो भी पितृलोक पितृलोक भी पितृलोक देवो लोग में थोड़ा नीचे है तो आगे उसे देवोलोक है और देवलोको में भी बहुत ऐसे हैं है मंजिल इंद्र का लोग महत्पन सत्य ऊंचा ऊंचा है मह जन तपह सत्य तपह तो ऋषियों का और पतिव्रता नारी वो भी तपोलोक हो जाएगा पतिव्रता नारी हो जाएगा तो। और ब्रह्म लोग तो सत्य लोग सत्य लोग ब्रह्म लोग वहाँ तो जो अशुमेधा करेंगे अथवा के ब्रह्मचारी सन्यासी ज्ञान नहीं हुआ कि किन्ष्ठा के साथ आश्रम धर्म पालन किया पंचाग्नि उपासना जहाँ जहाँ श्रुति में जहाँ विचार दिए हैं वो सब ब्राह्मण को प्राप्त करेंगे इसका विचार कौन सा होते हैं ये तो स्मृति में इसका इतना अधिक नहीं है ये स्मृति में आता है और योग सूत्र में थोड़ा विचार दिया है इसका इतना ज्यादा नहीं है स्मृति में अधिक दिया है भागवत में भी भागवत भाग नहीं है विष्णु पुराण में है जो कि योग सूत्र में उदाहरण दिया है वाचस्पति मतलब ये जो तत्व वैशाली में बहुत दिया है जैसे योग सूत्र में तो ये तो एक ब्रह्मांड का है तो का कह अन ब्रह्मांड ऐसे गेंद की हाँ। तरह ना तो फिर ये कैसे अनंत ब्रह्मांड अर्थात ये एक ब्रह्मांड का ऐसा है बाकी ऐसे अनंत ब्रह्मांड वो भी पंचीकृत उसका ब्रह्मांड है मतलब अभी कहीं सत्यलग चल रहा है कहीं चले गए कहीं चल रहा है चले गए स्वर्ग लोग में सबके अलग अलग <laughs> मतलब बहुत ज्यादा हमको उसमें नहीं है क्या किंतु योग सूत्र के अनुसार तो अनंत तो ब्रह्मांड कहते हैं तो इसलिए उसे जानना है तो, तो होगा ऐसे अनंत ब्रह्मांड तो वेदांत तो तो तो तो तो तो कहेगा कि सृष्टि है इसलिए उसमें बहुत ज्यादा विचार के हमारा काम है कि सृष्टि को प्रलय करना इसलिए शिव जी कहते ना ये इसी परंपरा में शिवजी का अर्थात संन्यास परंपरा में शिवजी महत्व है शिवजी क्या करेंगे प्रलय करेंगे सृष्टि में तात्पर्य नहीं सबको अर्थात लय करने में जो दिखता है लय करना है कहाँ लय करेंगे अधिष्ठान में इसलिए उसमें ज्यादा विचार नहीं लगाना है कैसे उसको जो दिखता है अर्थात जिसके बारे में विचार चलेगा ना उसको कहना है विचार क्यों चलता है वही ब्रह्मा है ना ये नाना रूप से खाली दिखता है हम्म ये हिंदी में दक्षिण पार्श्व में दिया है एक दो तृतीय पैराग्राफ में तृतीय पैराग्राफ का राइट साइड में राइट साइड में तृतीय पैराग्राफ का तृतीय पंक्ति में इनमें चौरासी लाख योनिया है खावर और विंसती लक्ष्य मतलब जल जम नवल जल में होने वाला क्रिमेश रुद्र लक्ष्य रुद्र ग्यारह इलेवेन दस पशुना पशुनाटी तीस, तीस लक्ष्य हो गए पशु ततो मनुष्यतां प्राप्त ये हो गए चौरासी बान तक तो चौरासी हो गया चौरासी पार करने के बाद मनुष्य चार लाख कैसे है चार लाख हो सकते हैं हम खाली दो प्रकार के देखते हैं ये नहीं है ये जो कहते हैं हम लोग पढ़ते थे ना ये पिग्मी होते हैं और क्या क्या से होते हैं हाँ वो सब बहुत प्रकार के होते हैं और ये बहुत बलवान होता है उसको क्या कहते हैं चार लाख बहुत होता है नहीं ये इस कलियुग में अभी हम लोग इतने देखते हैं कितने चले गए जैसे कि कहते जो डायनासोर इत्यादि ये सब चले गए ऐसे ये जो गोरिला कहते गरिला तो सब बानर में आते हैं सिंपाजी गोरिला ये पिग्मी ये सब वो सब बानर में आते हैं ऐसे बहुत प्रकार के अभी धीरे धीरे वो घट जाते हैं मर जाते हैं।, तो हैं और कलियुग में सब होंगे ऐसा कोई बात नहीं है अन्य अन्य युग में हो सकते हैं अभी बात करने वाले बानर तो नहीं है वो तृतीय युग में थे वो अलग वेराइटी हो जाएगा इसी प्रकार के ठीक है हमें। से परमात्मा न शरीर साध्य ब्राह्मण आदि कार्य प्रति कथम हेतु तुम कभी ईश्वर ये सब बना रहे हैं शरीर सब बना रहे हैं कहते परमात्मा जो है अशरीर है शरीर के द्वारा साध्य होगा जो ब्राह्मण आदि कार्यम कार्यम सृष्टि तो ये जो जो ब्राह्मण आदि सब सृष्टि होगा ये सब शरीर से ही सृष्टि हो पाएगा <coughs> परमात्मा अशरीर है तो ऐसे कार्यो प्रति कथम हेतुत्व ये कैसे वो करेंगे आशंक्य तरपरा दर्शयती परमात्मा क्या क्या चीज परमात्मा अर्थात ईश्वर शुद्ध चैतन्य तो नहीं ईश्वर ईश्वर क्या क्या चीज साक्षात बनाएगा और क्या क्या बाकियों के द्वारा बनाएगा मूल में तरमेश्वर से पंच तन्मात्रादी उत्पत्त हो सप्तश अवय उपेत लिंग शरीर उत्पत्त होरण्य गर्भ स्थूल शरीर उत्पत्त हो चाक्षात्तो ये बटवारा हो गया उनका परमात्मा साक्षात कितना बनाएगा पहले तन्मात्र पंचीकृत तो को बनाएगा आगे सप्तश अवयव उपेत तो लिंग शरीर ये भी अपंशीकृत है इसको बनाया गया ये लिंग शरीर में हिरण्यगर्भ का लिंग शरीर भी आ गया जी। आगे हिरण्यगर्भ का स्थूल शरीर भी परमात्मा बनाएगा विराट बना देगा विराट बनाने के बाद आगे विराट को स्थूल शरीर आ गया अन्य से आगे विराट दूसरा सब बनाएगा परमात्मा का कार्य है कि विराट स्थूल शरीर तक तो बना रहे उसके आगे जो बाकी स्थूल शरीर सब बनेगा बेस्टी शरीर ये विराट ही विराट अभी हो गया विराट और दोनों अलग अलग एक ही स्थूल शरीर में जब कार्य करने लगेगा तब वो विराट हो जाएगा जब स्थल शरीर को छोड़ करके अलग हो गया मतलब वो सो चला गया सो सु में स्वप्न में तब वो हिणा जैसे अभी हम अभी हम विश्व है तेजसा है अभी हम प्राणी भी है हम केवल प्राज्ञा रह जाएंगे स्वप्न में और जागृत में जब आगे विश्व भी है हम भी है भी है में अभी हमारा तेजसा नाम नहीं पड़ेगा क्यों विश्व अभी प्रधान है स्थूल से भी प्रधान है मुख्य है वही जब हम स्वप्न में जाएंगे हमारा नाम तेजसा <coughs> हो जाएगा विश्व नहीं रहेगा अच्छा तत्र टीका में लिया तत्र कार्य कदम्बे कदम क्या कभी कभी जो हमारा जो व्यक्ति सभी स्थूल शरीर का अभिमान जीव है विराटक और सभी सूक्ष्म शरीर का अभिमानी है, से बोलते है। मतलब लगता है दोनों अलग अलग ये ना, ना, ना, ना। जैसे हम कहते हैं व्यस्ती में हम जब स्थूल शरीर में अभिमान करते हैं हमारा नाम हो जाता है विश्व उस में, में हमारा तेजस तो� अंदर में रह गया तो जब हम इस स्थल शरीर को छोड़ दिए स्वप्न में गए उस समय हम केवल बने इसी प्रकार की वही हिरण्यगर्भ जब ग्रट के साथ धादात्म्य करेगा स्थूल शरीर के साथ धाद्या करेगा तो वो स्थूल शरीर था समी स्थूल शरीर तब तो वही एक ही एक ही है सत्ता एक ही है कभी जागृत में था तेजस और विश्व तीनों बेस्टिंग प्रधान विश्व है जागृत स्वप्न में भी ये तीनों रहते हैं। स्वप्न में विश्व नहीं रहेगा मतलब स्वप्न में जागृत नहीं रहने से उसका नाम पड़ जाएगा लेकिन रहेगा तो नहीं रहेगा नहीं रहे, रहे, नहीं। नहीं रहे, रहे। जैसे अभी प्राज्ञ है प्राज्ञ है किन्तु अभी प्राज्ञा का उसके ऊपर और कोष आ गए आने से वो अंदर हो गया वैसे स्वप्न में वो भी अंदर रहता है विश्व या रहता ही नहीं ना विश्व नहीं रहेगा विश्व को छोड़ के अंदर चला जाएगा विश्व बाहर अच्छा हो जाएगा इसे तादात में हट जाएगा किंतु मतलब कारण कि तो तादात में कभी हटेगा नहीं okay. वो तो अंदर है जिस समय स्वप्न में रहेगा उस समय में उसका अंदर में भी रहेगा कारण शरीर रहेगा उस समय उसको प्राज्ञा नहीं कहेंगे कारण शरीर रहेगा स्वप्न में उसका नाम तेजस होगा तो उसमें नहीं रहेगा स्थूल शरीर नहीं रहने से उसी सप्ताह का एक ही का नाम बदलता जाएगा, टीका बदलता जाएगा, ठीक है द्विविध से युवा ब्रह्मांड विदा पूर्व इत्यादि श्रुतिर हिरण्य गर्भ चा, से चाक्षा ब्रह्म कार्य प्रमाण हिरण्य गर्भ ईश्वर का कार्य है क्योंकि यो ब्रह्म हिरण्य गर्भ हिरण्य गर्भ का जन्म होता है तो इसको बनाते हैं ईश्वर आदि पदम अच्छा आगे मूल में इतर निखिल प्रपंच उत्पत्तों हिरण्य गर्भादी द्वारा बाकी जो उत्पत्ति होंगे हिरण्य के द्वारा ईश्वर करता होंगे हिरण्य विराट तो ईश्वर साक्षात आगे हिरण्यगर्भ के द्वारा हंत अहम इम्रो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रवेश जीवन आत्मना अनबेन आत्मना जीवात्मा से अर्थात चिदावास रूप से उसमें प्रवेश करके नाम रूपे व्याकरवाणी मूप इसका व्याकरण करूका आदि पदम मरीचियादि सप्तरा गर्भा द्वितीय पंक्ति का अंतिम इत्या हिरण्य गर्भ द्वारा आदि अर्थात तो मरीची ये जो प्रजापति होते हैं उनके द्वारा आगे सृष्टि करेंगे हिरण्य गर्भा द्वारा परेश है परमात्मा हिरण्य के द्वारा आगे सृष्टि करेंगे तो वही कहते हैं प्रजापति भी इसका नाम है ये मरिची इत्यादि मतलब हिरण्य गर्भ मतलब ना मतलब प्रजापति शब्द तो कही हिरण्य में व्यवहार होता है कही दक्षिण इत्यादि में मरिची जो फूल फुलस्तु इनको भी प्रजापति कहा प्रजा को पति हाँ, को भी प्रजापति कहा, कहा जाता है प्रजापति शब्द मतलब बहुत ज्यादा में व्यवहार होता है परमात्मा परमात्मा ने ने बनाया हाँ। को भी ने बनाया मरीची मरीची आदि आदि को को ना विराट बनाएगा प्रजापति मरीची प्रजापति हैं इनको विराट बनाएगा और ये विराट और ये प्रजापतियों के द्वारा परमात्मा आगे चलेगा मरीची को बनाने के लिए विराट के द्वारा बनाएगा मरीची से आगे मनु इत्यादि सब आगे मनु मरीची प्रथम में विराट के बाद ये प्रथम उनके आगे जो होगा वो मनु इत्यादि के द्वारा होंगे <coughs> मनु इत्यादि के द्वारा कौन स्रस्टा होगा विराट विराट के द्वारा कौन स्रष्टा होगा परमात्मा ईश्वर ऐसे परंपरा आगे हिरण्य गर्भ द्वारा परेशता अन्य जीवन देवता तीसरो देवता वेदांत दे, में इनका जो हिरण्यगर्भ का ब्रह्मा शब्द से भी कहते हैं मतलब जो ब्रह्मा सृष्टि करते हैं इसे हिरण्यगर्भ को भी कहीं कहते हैं कहीं विराट को भी कहते हैं नहीं। ब्रह्मा शब्द से दोनों दोनों तो एक ही जीव जीवन हाँ किंतु कहीं विराट का विचार वेदांत में थोड़ा कम लेते हैं अधिक हिरण्य को लेते हैं तो कहीं विराट तैतरीय तो इत्यादि में जहाँ थोड़ा बहुत अन्न इत्यादि का विचार आ जाता है कहीं थोड़ा लेते हैं कि तो अधिक गर्भ शब्द करते हैं तीसरा तेजो अन्नु हिरण्य गर्भस्य परेश मूर्ति त्रया अच्छा आज यहाँ तय ओम शंकर श्य वंदे भगवीनाक्षिण शांति शांति